आओ पता लगाएं। आठ पैर जब खींचे तो घूमे मेरे दोनों ढाल ठड़क ठड़क ठड़क कर चलू बजरिया मैं मतवालीचा। उड़ता हूं आकाश में पर पंखी नहीं बादलों में छिप जाता पर चांद नहीं दो रेखाओं पर सरपट दौड़े सबको लाती ले जाती है नदी कूदती जंगल दिखाती पहाड़ों में घुस जाती है सीटी बजाती शोर मचाती बच्चों के मन भाती है जितना रोंदो उतना भागे ऐसी यह है, है बात सेहत को भी अच्छी रखता अर्दम उसका साथ अलग होंगे दोस्त पहुंचाती पैर मारने पर घुर आपस में जोड़ू मैं जमीन की लकीर सभी मेरे ऊपर से गुजरे में ऐसी मेरी तक बिना मुंह के शब्द बोलूं बिना प्राण के पहुंचूं गांव सुख दुख की कुछ बात बताने घर आ जाऊं बिना रहती बैठी खबर चलाती अद्भुत पेटी ढूंढ लेंगे तुम्हारा घर देंगे तुमको नहीं खबर पैसे देकर मुझे खरीदो फिर लकड़ी से लगवाओ मुख का देश विदेश चला जाऊंगा सही पहचानो न मारो तुक्का ऐसा डिब्बा लाया चंदर सभी कुछ है इसके अंदर फिल्म सीरियल खेल खबर चैन से देखो घर के भीतर सुबह सुबह तुम पाते हो मुझको अपने द्वार दुनिया भर की बातों के संग देता अनेक विचार हवा में तैरते संगीत को पकड़ लेता है तो अपने पास जब चाहोगे लौटाऊंगा करो मुझ पर विश्वास खत रेल नाव रेडियो डाकबाबू स्कूटर सड़क पटरी डाक पेटी टीवी बैलगाड़ी टेप रिकॉर्डर दूरभाष बस डाक टिकट समाचार पत्र साइकिल और हवाई जहाँ